उस समय शूल के आघात से जिनके वक्षस्थल फट गए थे एवं गदा के प्रहार से मस्तक चून हो गए थे और जो बानू की मार से अत्यंत घायल हो गए थे ऐसे गण समुद्र में गिर रहे थे। तदनंतर शत्रुओं के विनाशक वज्रधारी इंद्र, यमराज, कुबेर, नंदीश्वर तथा छह मुखवाले स्वामी कार्तिक ये सभी असुर वीरों से घिरे हुए मैय को स्वेच्छ अस्त्रों द्वारा वीर रहे थे। उस समय मैंने शीघ्र ही एक श्रेष्ठ बाण से गजा रुण सौ नेत्रों वाले इंद्र को तथा एरावत नाग को विदीर्ण कर यमराज और कुबेर को भी बींध दिया, फिर वह घूमरते हुए बादल की तरह गर्जना करने लगा। उधर प्रमथ गणों द्वारा छोड़े गए बानों से उत्तम वेग एवं पराक्रमशाली दानों बुरी तरह घायल हो रहे थे। वे अत्यंत घायल होने के कारण भागकर त्रिपुर में उसी प्रकार घुस रहे थे, जैसे युद्धस्थल में चक्रपाणि विष्णु के प्रहार से � तत्पश्चात रणभूमि में शंकर जी की सेना में चारों ओर शंख ढोल भेरी और मृदंग बज उठे वीरों का सिंहनाद वज्र की गड़गड़ाहट की भांति गूंज उठा जो दानवों की पराजय को सूचित कर रहा था इसी समय उस दैत्यपुर का विनाशक पुष्य योग आ गया उस योग के प्रभाव से तीनों पुर संयुक्त हो गए तब त्रैलोक्यधिपति त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने शीघ्र ही अपने त्रिदेव में बाण को तीन भागों में विभक्त कर त्रिपुर पर छोड़ दिया। उस छूटे हुए बाण में तीनों देवताओं के अंश से तीन प्रकार की प्रभा से युक्त होकर बाण वृक्ष के फूल के समान नीले आकाश को स्वर्ण प्रभावशाली और सूर्य की किरणों से उदित कर दिया। त्रदेव मैं बाण छोड़कर मुझे धिक्कार है धिक्कार है हाय बड़े कस्त की बात हो गई यों कहते हुए चिल्ला उठे इस प्रकार शंकर जी को ब्याकुल देखकर गजराज की चाल से चलने वाले नंदीश्वर शूलपारी महेश्वर के निकट पहुँचे और पूछने लगे कहिए क्या बात है तब चंद्रसेखर जटाजुतुधारी भगवान शंकर ने आज मेरा वह भक्त मैं भी नष्ट हो जाएगा यह सुनकर मन और वायु के समान वेगशाली महाबली नंदीश्वर तुरंत उस बाण के त्रिपुर में पहुंचने के पूर्व ही वहां जा पहुंचे वहां स्वर्ण सरीखे कांतिमान गणेश्वर नंदी ने मैं के निकट जाकर कहा मैं इस त्रिपुर का अत्यंत भयंकर विनाश आ पहुंचा है इसलिए मैं तुम्हें बदला रहा हूं तुम अपने इस ग्रह के साथ इससे बाहर निकल � तब महेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाला मैं नंदीस्वर के उस वचन को सुनकर अपने उस मुख्य गृह के साथ त्रिपुर से निकलकर भाग गया तदनंतर वह बाण अग्नि सोम और नारायण के रूप में तीन भागों में विभक्त होकर उन तीनों नगरों को पत्ते के धोने की तरह जलाकर भस्म कर दिया विजवरौ वे तीनों पुर बाण के तेज से उसी प्रकार जलकर नष्ट हो रहे थे जैसे कुपुत्र के दोष से आगे की नष्ट हो जाती हैं उस त्रिपुर में ऐसे गृह बने थे जो सुमेर कैलास, और मंदराचल के अग्रभाग की तरह दीख रहे थे, जिनमें बड़े-बड़े किमार और झरोखे लगे हुए थे, तथा छज्जाओं के विचित्र छटा दीख रही थी, जो सुंदर महलों, उत्कृष्ट कूटागारों, ऊपरी छत के कमरों, जल रखने की वेदिकाओं और खिड़कियों से सुशोभित थे, जिनके ऊपर सुवर्ण एवं चाँदी के बने हुए � ये सभी हजारों की संख्या में दानवों के उस उपद्रव के समय अग्नि द्वारा जलाए जा रहे थे, जो आग की तरह ददक रहे थे। दानवेंद्रों की स्त्रियाँ, जिनमें कुछ महलों के रमड़ी सिकरों पर बैठी थीं, कुछ वनों और उपवनों में घूम रही थीं, कुछ झरों में बैठकर दृश्य देख रही थीं, कुछ मैदान में घू कोई अपने पति को छोड़कर अन्यत्र जाने में असमर्थ थी अतः पति के सम्मुख ही अग्नि की लपटों में आकर दग्ध हो गई कोई कमलनेनी नारी आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर कह रही थी हद्दवाहन मैं दूसरे की पत्नी हूं परतापन आप त्रलोकी के धर्म के साक्षी हैं अत यहाँ मेरा स्पर्श करना आपके लिए उचित नहीं है कोई कह रही थी शिव के समान कांतिमान patib brata मुझ Is ब्रताने इस घर में अपने पति को सुला रखा है। अतः इसे छोड़कर आप दूसरी ओर से चले जााइए। क्योंकि यह ग्रह मुझे परम प्रिय है। एक दानोंपत्नी अपने शिशु पुत्र को गोद में लेकर अग्नि के समीप गई और अग्नि से कहने लगी, स्वामी कार्तिक के प्रेमी पावक मुझे यह शिशु पुत्र बड़े दुख से प्राप्त हुआ है, अतः इसे ले लेना आपके लिए उचित नहीं है। यह मुझे परम प्रिय है। कुछ पीडित हुई दानोंपत्निया� उस समय उनके आभूषणों से शब्द हो रहा था त्रिपुर में आग की लपटों के भय से कांपती हुई नारियां हा हा हा पुत्र हा माता हा मामा कहकर बिहवलता पूर्वक करुण क्रंदन कर रही थीं जैसे पर्वताग्नि दावाग्नि कमलों सहित सरोवर को जला देती है उसी प्रकार अग्निदेव त्रिपुर में स्त्रियों के मुख कमलों को जिस प्रकार शीतकाल में तुसार रास कमलों से भरे हुए सरोवरों के कमलों को नष्ट कर देती है, उसी तरह अग्निदेव त्रिपुर निवासिनी नारियों के मुख और नेत्र रूपी कमलों को जला रहे थे। त्रिपुर में वाणाअग्नि के गिरने से भयभीत होकर भागती हुई अत्यंत कोमलांगी सुंदरियों की कर्दनी की लड़ियों और पायज आक्रंदन के शब्द से मिलकर अत्यंत भयंकर लग रहा था जिनमें अर्धचंद्र से सुशोभित वेदिकाएं जल गई थीं तथा तोरण सहित अट्टालिकाएं जलकर छिन्न-भिन्न हो गई थीं ऐसे गृह जलते जलते समुद्र में इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे रक्षा के लिए उसमें कूद रहे हों अग्नि की लपटों से झुलसे हुए गृहों के समुद्र में गिरने से उसका जल ऐसा संतप्त हो उठा था जैसे संपत्तिशाली व्यक्ति का कुल कुपुत्र के दोष से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है उस समय समुद्र में चारों ओर गिरते हुए ग्रिहों की उष्णता से खौलते हुए जल में तूफान आ गया, जिससे मगर मछ, नाक, तिमिंगल तथा अन्यान्य जल जंतु संतप्त होकर भयभीत हो उठे। उसी समय त्रिपुर में लगा हुआ मंदराचल के समान ऊंचा परकोटा फाटक सहित उन गिरते हुए भावनों के साथ ही साथ महान शब्द करता हुआ समुद्र में जा गिरा जो त्रिपुर थोड़ी देर पहले सहस्त्रों ऊंचे-ऊंचे भवनों से युक्त होने के कारण सहस्त्र शिखर वाले पर्वत की भांति शोभा पा रहा था वही अग्नि के आहार और बल के रूप में प्रयुक्त होकर नाम मात्र अवशेष रह गया जलते हुए उस त्रिपुर के ताप से पाताल और सर्ग लोक सहित सारा जगत संतप्त हो उठा इस प्रकार महान कष्ट झीलता हुआ वह त्रिपुर समुद्र के जल में निमग्न हो गया इसमें एकमात्र मैक का महान भवन ही बच गया था अदिति नंदन वज्जधारी देवराज इन्द्र ने जब ऐसी बात सुनी तो मैक के उस ग्रह को शाप देते हुए बोले म� किसी के सेवन करने योग्य नहीं होगा उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होगी वह अग्नि की तरह सदा भय से युक्त बना रहेगा जिस जिस देश की पराजय होने वाली होगी उस उस देश के बिना शोनुख निवासी इस त्रिपुर खंड का दर्शन करेंगे मैं का वह ग्रह आज भी आपत्तियों से रहित है ऋषियों ने पूछा चमस से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्या शाली सूतजी वह मैय जि� उस मैं की आगे चलकर क्या गति हुई यह हमें बतलाईए सूत जी कहते हैं ऋषियों जहां ध्रुव दिखलाई पड़ते हैं वहीं मैं का भी स्थान दीख पड़ता था किंतु कुछ समय के बाद देवशत्रु मैं का मन खिन्ह हो गया तब वह अपनी रक्षा के निमित्त वहां से हटकर अन्य लोगों में चला गया वहां भी आप तोरयाम नामक श्रेष्ठ देवता निवास करते थे परंतु अब मैं में वहां से अन्यत्र जाने की शक्ति नहीं रह गई थी तब भक्त वत्सल शंकर जी ने एक उत्तम पुर और गृह का निर्माण कर गृहार्थी मैं को प्रदान कर दिया यह देखकर सहस्र नेत्र इंद्र शांत हो गए तत्पश्चात उन्होंने महेश्वर की पूजा की उस समय सभी देवताओं ने पूजित होते हुए भूपति शंकर की स्तुति की तदनंतर देवताओं और गणेशवरों द्वारा प्रधान गणेशाधिपति महेश्वर की पूजा होते देखकर देवगण हाथ उठाकर हर्षपूर्वक जय जयकार और सिंहनाद करने लगे